नम परमंसा स्वादि चरण नम कर जनमाननस निवासरामचंद्रा सच्चिदानंदय विश्वत्पत्या दिहेतवे काय विनाश थ तो प्रश्य मम वाच मीमाताजीवयतलशक्ति धरा स्वधाम अन्या हस्तचरण श्रवणत्गा प्राण नमो भगवते पुरुषा तोभ्यम मिशरी सो मिशरी कहे कहे छीर सोचीर सो सुत नंद को हरे हम दीपीषिका छी उमाल यही वनिक मोमन बसो सदा विहार मेरी भव बाधारो राधा नी सो झातन की ज्ञानी पर श्याम हरित दूती हो राधे मेरी मेरा को दास जन्म जन्म मोहदी जियो श्री वृंदा भनुआ श्री वृंदा वृंदावन श्री राधा कृष्ण भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय जय श्री सुम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतय हर हर महादेव भगवत चरण कमला नुरागी मई महताओ आनन्द कंद नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की ललित लीलाओं का रसा स्वादन लाभ श्री राधा रानी की एक मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से हम लोग प्राप्त करें उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ लें श्री कृष्ण गोविंद हरे मुला हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोि हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुदारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुदार रे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे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 नाथ नारायण वासुदे कृष्ण गोविंद हरे मुदार हेनाथ नारायण वासुदेव श्री श्रे चिदानंद भगवान की जय आ, आ, आ नंद स्वात्मज उत्पन्ने जातहलादो महा आए। आए। श्रीमद कार भगवान व्यास की वाणी परमहंस परयुराज काचारी अमलात्मा परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज महाराज परीक्षित को भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कराते हुए इस पावन प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं कि नंद जी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ या तहलादो मानो आह्लाद का जन्म हो गया चारों तरफ आनंद ही आनंद और कल जैसे हम लोग गा रहे थे देखो नंद आत्मज नंद जी का आत्मज वैसे अगर विचार करके देखें तो श्री कृष्ण नंद जी के आत्मज नहीं हैं आत्मज तो वे वसुदेव जी के हैं और देवकी जी के देवकी जी उनकी जन्मदायिनी माँ हैं पिता उनके वसुदेव जी हैं पर सुखदेव जी नंद जी के आत्मज के रूप में श्री कृष्ण को प्रस्तुत कर रहे हैं आत्मज इसका अर्थ क्या है क्योंकि भगवान केवल तन के ही संबंध को महत्व नहीं देते भगवान तो भक्ति के संबंध को महत्व देते हैं भक्ति प्रियो माधवा भगवान तो भक्ति के संबंध तो किसी ने पूछा कि श्री कृष्ण आप क्या नंद जी के आत्मज हैं तो मानो श्री कृष्ण का उत्तर यही है कि तन की दृष्टि से तो हम वसुदेव जी के आत्मज हैं और मन से नंद जी ने माना है और मन से भक्ति का संबंध है तो भक्ति के कारण हम नंद जी के आत्मज हैं इससे एक प्रेरणा मिली कि हम भी भगवान से अपना जैसा संबंध जोड़ना चाहें वैसा संबंध जोड़ा जा सकता है भगवान सभी संबंधों को स्वीकार करते हैं और इसीलिए पूरे वृंदावन में एक ही चर्चा है नंद के आनंद भयो जय कनैया लाल की नंद के आनंद भय कैया जय कैया लाल की जय कनैया जय कैया लाल की जय कनैया लाल की जय कनैया लाल की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 इतना बढ़िया संकेत है कल मैंने निवेदन किया था फिर याद दिला रहा हूँ वो नाम है इंद्रियों का कुल माने इनका समूह वंश तो ये इंद्रियों का जो समूह है इसमें ही भगवान की लीला का आनंद होता है नेत्र भगवान का दर्शन करके धन्य हो रहे हैं श्रवण भगवान की कथा सुनकर धन्य हो रहे हैं रसना उनके नाम का संकीर्तन करके धन्य हो रहे यही गोकुल की लीला है और यहाँ श्री कृष्ण और श्री बलराम जी बलराम जी का तो जन्म पहले हुआ भगवान श्री कृष्ण का यह जन्मोत्सव मनाया जा रहा है नंद बाबा ने अमित दान दिया तिल के पहाड़ साथ बनाकर सुनहरे वस्त्रों से ढककर रत्नों से ढककर तिल के सात पहाड़ जैसे बनाकर नंद बाबा ने दान दिया ब्राह्मणों को गवों का दान दिया उनके शंग स्वर्ण भूषित करके वो ब्राह्मणों को दान करते हैं और फिर नंद बाबा ने तो इतना दान दिया इतना दान दिया कि जिसकी जो आवश्यकता थी उसे वही मिले सर्वस दान दीन सब काहू यही पावा रखा नहीं ताहू मानो ऐसा दान अनंत हो गया क्योंकि अनंत के आनंदोत्सव में जो दिया जाएगा वह भी अनंत ही होगा अच्छा अब जो दान दिया जा रहा है किस लिए तो कहा विष्णु आराधना श्रीमदभागवत में उल्लेख है कि नंद बाबा ने यह दान दिया इसलिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए और जो अपना पुत्र है उसका कल्याण हो स्वतोदयम अपने पुत्र के उन्नति के लिए मंगल के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए इसका अर्थ है कि दान भी भगवान की आराधना बन जाता है भगवान के भाव से दान दिया जाए और भगवान के भाव से दान देने का अर्थ क्या है भगवान के भाव से दान देने का आशय यह है कि जिसको हम दान दे रहे हैं तो हमारी कृपा नहीं है लेने वाले की कृपा दिखाई दे वह दान है हम ही कृतार्थ करने लगे हम कृतार्थ हो जाएंगे अगर आप हमारा दान स्वीकार कर लेंगे इसलिए हमारी संस्कृति में दान के साथ दक्षिणा की परंपरा है दान की महिमा तो सब जगह है लेकिन दान के साथ दक्षिणा हमारी ही संस्कृति में हमारी हिंदू संस्कृति में हिंदू धर्म में सनातन धर्म में दक्षिणा की परंपरा है क्यों है बोले इसलिए है कि कभी कभी दबाव ही रिएक्शन कर जाए तो दूसरा रोग पैदा हो जाता है जैसे लोभ की बीमारी दूर करने के लिए दान की दवा का सेवन करें लेकिन दान अगर रिएक्शन कर जाए तो लोभ तो दूर हो जाता पर मैं बड़ा दानी हूं यह अभिमान पैदा हो जाता है इसलिए दान के साथ दक्षिणा जोड़ी गई देने का अभिमान ना रहे जो हमारा दान स्वीकार करता है उसे हम दक्षिणा भी देते हैं दक्षिणा क्यों धन्यवाद के रूप में आपने हमारा दान स्वीकार किया इसलिए हम आपको दक्षिणा दे रहे हैं तो भगवत भाव से भगवान इस रूप में सेवा ग्रहण करने आए विष्णु और आराधना था भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपने परिवार के कल्याण के लिए दान देना चाहिए एन है दान करई कल्याण नंद बाबा ने खूब खुलकर दान दिया और इतना दान दिया कि चार चार चूरी बची जसोदा के हाथन में और पीरी सी पिछोरी नंद बाबा के अंग में भक्त कवियों ने ऐसा वर्णन किया कैसा दान दिया गया और नंद बाबा ग्वाल गोप गोकुल में उत्सव मनाते हैं नंद बाबा मैया यशोदा आनंदित होती हैं अब तो गोपियों ने सुना सब कहती जाय हो ललना मैं जमुना पे सुन आई जसोदा जायो ललना अरे मैंने जमुना जी पर खबर सुनी गोपियाँ कहती हैं मैं जमुना जल से अपना घट भरने गई थी तो भर तो रही थी जल से घड़े को और मेरा श्रवण घट तो इस अमृत से भर गया यह सुधा मैं संदेश मिला कौन सा यशोदा जी के यहाँ लाला का जन्म हुआ है नंद घर लाला जायो है नंद जी के घर आज लाला का जन्म हुआ यशोदा जायो ललना मैं जमुना पे सुन आई मैंने वहां यह खबर सुनी एक भक्त संत तो नृत्य करने लगे उन्होंने कहा इस गोपी ने जमुना पे सुना होगा लेकिन वे संत गोपी भाव से बोले यशोदा जायो ललना ये जमुना पे सुन आई पर वे संत गोपी भाव से नृत्य करते हुए बोले हमसे तो पूछो यशोदा जायो ललना मैं में पढ़ी आई, जायो ललना अरे हमें तो पता है वेदों का जो परम तत्व ब्रह्म है वही सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण चंद्र के रूप में यहाँ प्रकट हुआ है आगे वर्णन आता है एक गोपी ने तो कहा श्रुण सखी कौतुक में कब नंदन अरे सखी एक कौतुक की बात सुनो नंद जी के आंगन में मैंने देखा धूल गात नवनील अंबुज की आभा को हरण कर लेने वाला मनमोहन यह मनोहर बालक कुंचित केस चरणों में पैजनी कमर में करधनी चुन छुन छुन करके चलता है नृत्य कर रहा है कौन है का नृत्यति वेदांत तो सिद्धांत वेदांत का सिद्धांत जो मूर्ति मंत्र ब्रह्म है वही नंद बाबा के आंगन में नृत्य कर रहा है सुनो, वे सुनो एक बात अनमे ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल नंद यशोदा के द्वार प्रेम न दिया की सदा उल्टी बहे धार या को पार प्रेम नदी की सदा उल्टी ये प्रेम नदिया की धारा है उल्टी ही बहती है और यह सच्चिदानंद ब्रह्म ही जो व्यापक है व्यक्ति के रूप में आ गया ये अजन्मा का जन्मोत्सव तो है ऐसा आनंद गोकुल में हो रहा है घर घर आनंद छाय नगरी नगरी नगरी में आनंद में में घर छायो सब तेरे जा सुत जायो है मां जा सुत जायो और कौन आया है बेटा कर नेती नेती कर महिमा आला महिमा गाए बेदह जा न पावे बेदहूजा को पार न पावे सो बेटा बनी आयो यज्ञो फुल नगरी में सो बेटा बनी आयो यज्ञो फुल नगरी में घर घरे आनंद छाओ में और धन्य ये गोकुल भूमि जहाँ भगवान स्वयं चल कर आए हैं ऐसे गोकुल में तो गोप गोपियाँ ग्वाल बाल मिलकर सब यह आनंदोत्सव मना रहे हैं सब अपने अपने ढंग से दान दे रहे हैं दे रहे हैं अरे भाई और यह आज भी परम्परा है और कई बार बड़ा विचित्र होता है एक जगह श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी सब लोग अपने अपने तरह से दान दे रहे थे हर्षित हो रहे थे नृत्य कर रहे थे मानो मन से भगवान का स्मरण करके मन की शुद्धि कर रहे थे ताली बजा करतन करते हुए नृत्य करते हुए तन की शुद्धि दान से धन की शुद्धि कर रहे थे तब तक एक आदमी भागवत व्यास का जहाँ मंच था लम्बा चौड़ा उसी पर चढ़ गया और वही भी रुपया बांटने लगा ऐसे ले ले लेकर ऐसे ऐसे बाँट ले लोगों को लगा दिया तो महाकंजूस आदमी हैं बहुत त्रिपण आदमी हैं हे भगवान ये क्या सतयुग आ गया कलयुग में ही ये कौन है जो ऐसे ये इसका मन कैसे बदल गया जो ऐसे ये दान बांट रहा है लोगों का गौर से देखो जब गौर से देखा तो जो भागवत पोथी पर चढ़े हुए रुपये थे वही उठा उठा कर बाँट रहा था हम तो खुले दिल से दान दे रहे हैं लोग भाई अरे भाई दान का अर्थ तब है जब सत्य रूपी भगवान से जुड़ा हो क्योंकि तो भगवान तो सत्य व्रतम सत्य परम श्री भगवान तो सत्य व्रत हैं सत्य स्वरूप हैं तो यहाँ ऐसे आनंद हुआ गोकुल में सभी ने नंदलाला के जन्म उत्सव का आनंद मनाया और नंद बाबा ने सोचा कि यहाँ तो सब उत्सव मनाया ही जा रहा है राजा को भी कर देने के लिए जाना चाहिए नंद बाबा बड़े सज्जन हैं वे नियमों का पालन करते हैं परंपरा का पालन करते हैं क्योंकि तो आखिर भगवान जिनके पुत्र बनने के लिए लालायित हों नंद बाबा की महिमा कम नहीं है और इसीलिए एक बार एक बड़े प्रसिद्ध संत से किसी ने पूछ दिया बाबा अब तो धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है भगवान अवतार नहीं ले रहे तो उन्होंने कहा तुमसे यह किसने कह दिया कि पाप के कारण भगवान आते बोले नहीं है सुना है कि यदा यदा ही धर्म से भारत अभ्युत्थानम धर्म से हम भगवान ही कहते हैं जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी तो उन महात्मा ने कहा कि बात तुम्हारी ठीक है पाप अधिक बढ़ जाता है तो भगवान प्रकट होते हैं लेकिन भगवान पाप के कारण नहीं आते फिर किसके कारण आते हैं बोले भगवान तो खोज रहे हैं कि पाप तो बढ़ गया है मुझे चलना तो चाहिए लेकिन मैं किसके घर जन्म लूं पहले नंद बाबा वसुदेव जैसा बाप तो मिले तब तो जन्म लू यशोदा देव की जैसी मैया तो मिले तो भगवान तो ये पाप के कारण नहीं भक्त के कारण आते हैं सो तो केवल भक्तन हित लागी परम कृपाल अनुरागी भाव ही सर्वस्व है भाव ही आधार है भाव से भजले उसे तो भाव से बेड़ा पार है भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है इसलिए परब्रह्म का होता यहाँ अवतार है तो भैया नंद बाबा ऐसे सज्जन हैं तभी तो उनके घर भगवान बालक बनकर आए हैं यशोदा मैया की ऐसी भक्तिपूर्ण भावना जिसने भगवान को भी विवश कर दिया पुत्र बनकर गोकुल में आने के लिए तो नंद बाबा अभिमानी कंस का दोष नहीं देखते वे तो यही सोचते हैं राजा है और इस मंगल महोत्सव के सम आनंद में उसको भी सम्मिलित करके राजा को भी प्रसन्न करने के लिए भेंट उपहार लेकर जाना चाहिए और कर भी चुकाना चाहिए तो नंद बाबा मथुरा आए अपने संगी साथियों के को संग लेकर और यह था समय महाराज कंस से मिलकर वो भेंट उपहार अर्पित किए कर चुकाया और उस जहां आवास था वहां आकर ठहरे वसुदेव जी को पता लगा तो वसुदेव जी नंद बाबा से मिलने आए अब देखो दोनों मिले जो श्रीमदभागवत की कथा पढ़े होंगे वे जानते हैं इन दोनों में जो वार्तालाप हुआ उससे बड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए नंद बाबा ने वसुदेव जी से जो कहा और वसुदेव जी ने नंद बाबा से जो कहा नंद बाबा बड़े दुख से बोले कि वसुदेव जी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई वसुदेव जी बोले मुझे भी मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे दूसरा जन्म हुआ हो और आपके मिलन का अपना आनंद है और आप भी कितने भाग्यशाली हैं बड़े आनंद की बात है कि आपको वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई है आपके सुख से हम बहुत प्रसन्न हैं आपको पुत्र मिला है और उसी का आप उत्सव मना रहे हैं बड़ी प्रसन्नता की बात है और यह भी कहा कि मेरा पुत्र भी आपके पास ही है बलराम जी के लिए संकेत किया तो वसुदेव जी नंद बाबा के सुख की चर्चा करते हैं और नंद बाबा ने एक बार भी नहीं कहा कि हमारे साथ ऐसा हुआ और ऐसे नंद बाबा यह कहते रहे कि वसुदेव जी आपके साथ बड़ा बुरा हुआ एक एक करके आपकी संतानों को कंस ने मार डाला और बड़े आप दुख में रहे दुखी रहे इसका अर्थ क्या है नंद बाबा वसुदेव जी के दुख की चर्चा कर रहे हैं और वसुदेव जी नंद बाबा के सुख की चर्चा कर रहे हैं इसका अर्थ है जब मिलो तो अपनी अपनी मत हाँको दूसरे का भी दुख समझो दूसरे की बात करो तो यहाँ एक बात है दोनों संत दोनों साधु है, दोनो हैं दोनों भक्त हैं क्यों नंद बाबा ऐसे संत हैं जो वसुदेव के दुख से दुखी हैं और वसुदेव जी ऐसे भक्त हैं जो नंद बाबा के सुख से सुखी हैं तो जो दूसरे के सुख से सुखी हो और दूसरे के दुख से दुखी हो वही महात्मा है और उसी महात्मा के यहाँ परमात्मा अवतार लेकर आते हैं ऐसे नंद बाबा और वसुदेव जी का यह मिलन लेकिन वसुदेव जी ने एक ही बात कही वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा अब आप जल्दी से गोकुल जाओ क्यों बोले पता नहीं मेरे मन में कुछ ऐसी आशंका हो रही है कि ये गोकुल में आए दिन उत्पात हो रहे हैं और कहीं कोई उत्पात न हो इसलिए आपका गोकुल रहना बहुत जरूरी है वसुदेव जी ने ऐसा कहा विदा हुए अब नंद बाबा को लगा तो वसुदेव जी की वाणी असत्य नहीं हो सकती इनकी वाणी असत्य नहीं हो सकती क्योंकि ऐसी सत्यनिष्ठा है जिनके जीवन में सत्य स्वरूप परमात्मा प्रकट हुए हों यह जो कहेंगे वह सत्य होगा इसलिए नंद बाबा भी जल्दी जल्दी गोकुल जाने का उपक्रम करने लगे और यह तो यहाँ की घटना और गोकुल में ऐसी कवन प्रभु के रीति ऐसी कवन प्रभु प्रभुरी तु पुनीत परिहन पामरन पर प्रीति पवरन पर प्रीति ऐसी कवन प्रभु की दी थी ऐसी कवन प्रभु के दी थी और यह जो पद्य मैं आपको सुना रहा हूँ यह संत श्री तुलसीदास जी द्वारा लिखित विनय पत्रिका में यह पद्य किसकी महिमा में है कव्य भगवान श्री कृष्ण की ललित लीलाओं का स्मरण करके यह पद लिखते हैं के संसार में भगवान के अनेक अवतार हुए लेकिन भगवान श्री कृष्ण जैसी रीति और किसकी है ऐसी कवन प्रभु कह दी ऐसी कौन से प्रभु की रीति है कौन सी बोले विरध हेतु अपने विरद की रक्षा के लिए भगवान कृपालु हैं दयालु हैं सब पर कृपा करते हैं इस विरद की रक्षा के लिए पुनीत परी है पवित्रों का त्याग क्यों बोले पवित्रों का उद्धार तो अपनी पवित्रता के बल पर हो जाएगा लेकिन भगवान प्रेम किससे करते हैं पामरन पर प्रीत जो पामर हैं नीच हैं पापी हैं उनसे प्रेम है उन भगवान कहते तुम सब आओ तुम सब आओ भगवान से किसी ने पूछा कि आप पतितों को अपने पास बुलाकर उद्धार क्यों करते हैं भगवान आपकी बड़ी कृपा है कि आप पतितों का उद्धार करते हैं भगवान बोले हमारी कृपा पतितों पर नहीं है फिर बोले पतितों की हमारे ऊपर कृपा है कैसे बोले हमारा पतित पावन नाम तो इन्हीं की वजह से सार्थक है अगर ये ना होते तो हमें पतित पावन कौन कहता हमें अधम उदाहरण कौन कहता अधम ना होते जगत में तारते राम अधमों ने ही रख दिया अधम उदाहरण नाम और इसलिए कभी कभी पापी भी अकल जाते गजब का दावा है पापियों का अजीब जिद पर संभल रहे हैं उनसे झगड़े पे तुल रहे हैं कि जिनसे त्रैलोक पल रहे हैं भगवान ने पूछा क्या किस बात का किस बात की अकड़ है पापी बोले सुनो ये कह रहे हैं कि श्याम सुंदर ये अधम उदाहरण बने कहां से ये कह रहे हैं कि श्याम सुंदर अधम उदाहरण बने कहां से और खिताब हमसे ही नाथ लेकर अब आप हमसे बदल रहे हैं इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं जितने पापी हैं। आ जाओ आ जाओ मेरे पास आ जाओ ऐसी कवन प्रभु के भी अच्छा तुलसीदास जी आप श्री कृष्ण भगवान की विरधावली का वर्णन कर रहे हैं तो अब एक किसी पामर का उदाहरण तो दो तो पहला उदाहरण दिया और भगवान श्री कृष्ण की लीला में पहला उद्धार इसी का हुआ गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगा लगा मात की गति ताहे दीनी कृपाल कवन प्रभु के रीति ऐसी ऐसी कवन प्रभु कह रीतिया इसका नाम ही है पूतना और देववाणी के विद्वान जानते हैं संस्कृत में पूत का अर्थ है पवित्र इसलिए तपस्या के द्वारा जिनका जीवन पवित्र होता है उन संतों को हम लोग बोलते हैं तपह पूत और सचमुच तपह तप के द्वारा पवित्र हो पूत माने पवित्र और इसका नाम है पूत ना यह पवित्र नहीं है अच्छा और एक अद्भुत बात है इसने क्या किया यह बड़ी क्रूर राक्षसी है इच्छा रूप धारणी है और यह गई इतना सुंदर रूप बनाया इतना सुंदर रूप कहते हैं मनोहरंती बनिताम ब्रजऊ यह ब्रज बनिताओं का मनहरण करने लगी बलगु पांग ऐसे मुस्कुरा रही है और क्या किए हैं अमन भोज करीण रूपणी कमल हाथ में लिए हुए है गोप्याश्रियम ऐसे लगा जैसे लक्ष्मी जी आ रही इतना सुंदर रूप हाथ में कमल डुलाते हुए बड़ा सुंदर रूप मंद मंद मुस्कुराते हुए इतना सुंदर रूप इतना सुंदर रूप बनाकर यह गई कहा गोकुल में और जहां माता के वक्ष स्थल से संतान के लिए दुग्ध के रूप में अमृत बहता है वहां इसने विष का लेपन कर लिया अमृत कलश विष से भर लिए यही पूतना है जहां से जीवन मिलता है वहां से मृत्यु देने वाली बन गई है और यह पूतना और रूप किसका बनाया ऐसे लगता था जैसे साक्षात लक्ष्मी आ रही हो देखो लक्ष्मी जी तो गोकुल में पहले से ही हैं जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया तो वहां भगवान जहां उपस्थित हैं तो लक्ष्मी जी तो पहले से ही आ गई रमा भून ऐसे वर्णन आया है कि वहां लक्ष्मी जी व्याप्त तो हो गई पूरे गोकुल में तो जो सचमुच लक्ष्मी है वे तो दिख नहीं रही वे तो सोचती हैं भगवान दिखें मैं न दिखूं और लक्ष्मी की सच्ची सेवा तो तभी है कि जब भगवान दिखे और सेवा करने वाला ना दिखे लक्ष्मी जी श्रेय हैं भक्ति हैं भक्ति स्वयं नहीं दिखती भगवान को दिखाती है और यह बनी हुई लक्ष्मी है यह ऐसी सज धज कर गई कि सब इसी को देखें, भगवान की तरफ कोई ना देखे तो जो भगवान से दृष्टि हटाकर अपनी ओर दृष्टि केंद्रित करना चाहे समाज की वह पूत ना है वह पवित्र नही है यह अविद्या का रूप है और यह सुंदर रूप बना कर गई और इसका ऐसे स्वरूप सुंदरता का प्रभाव कि कोई इसे रोक टोक भी नहीं सका सीधे गोकुल में घूमते हुए और नंद बाबा के घर में प्रवेश कर गई वहां मैया यशोदा और माता रोहिणी बैठी हैं और पालने में भगवान सो रहे हैं। आ, पालन हार पालने में पड़े हुए हैं कभी कभी तो आप विचार करके देखना हृदय भाव से भरा है कौन है ये जो पालने में सो रहा है कौन कौन सुने माने को कही की सही। कासों कहों, कौन सुने माने माने को को कही कही की की सही सही ब्रज बाला नित्य बातन बनावती पालन करत जोन चौदह भुवन ताहे पलपल बीच डारी पालना झुलावती बिंदु विधि संभव के ध्यान में न आवे जौन ताई खिलौन खिलावती कुंज मन रंजन में ठाणी कर कंजन सो अलख निरंजन के अंजन लगावती अलख निरंजन के नयन में अंजन पालनहार पालने में पड़े हैं और श्रीमदभागवकार कहते हैं कि पूतना के आने के पहले ही भगवान ने आंख मूंद ली ही नहीं किसी ने पूछा कि भगवान ने आंख क्यों मुंद ली देखो जब भगवान आंख खोलकर किसी की ओर देखते हैं तो उसकी भक्ति के कारण उसकी पवित्र भावना के कारण उसका उद्धार करते हैं भगवान ने देखा कि इसमें भक्ति है भगवान ने देखा कि इसमें प्रेम है तो उसका उद्धार करते हैं पर भगवान ने सोचा कि पूतना तो आप पवित्रता की मूर्ति है इसका उद्धार तो आंख मूंद कर ही कर दो इसकी तरफ देखो ही मत क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे देखकर इसका उद्धार किया जा सके इसलिए आंख बूंद कर ही इसका उद्धार करो अच्छा एक अद्भुत बात लक्ष्मी जी का नकली रूप बनाया और आई है पैपान कराने भगवान बोले अब मैं इससे कौन सा संबंध जोड़ू इसलिए आंख बूंद लिख इस रूप में देखो ही मत इसे और तीसरी बात यह भी है कि भगवान बनावटी सुंदरता के लिए आंख नहीं खोलते हैं। भगवान तो सहज सुंदरता पर प्रसन्न होने वाले हैं और इसलिए भगवान आंख मूंदे हुए हैं और यह आई और इसका ऐसा प्रभाव हुआ कि यशोदा मैया और रोहिणी जी से बोली अरे अरे तुम्हें दया नहीं लगती है देखो बालक भूखा है और तुम लोग ऐसे आराम से बैठियो जाओ इसके लिए दूध की व्यवस्था करो अरे रे रे रे। और ऐसे ढंग से कहा और भगवान को गोद में उठा लिया गोद में उठा के पैपान कराने लगी गई मारन पुतना कुछ कालकूट लगा है और इसीलिए तो भागवत कार कहते हैं ओ वकी तन कालकूट जिघांस या यदप्य साध अहो बकीम जिस इस्तन में में हुआ था वह इस्तन भगवान भगवान के मुख में दे दिया भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं हमारे भीतर रुद्र भगवान है शंकर भगवान है उन्हीं को बुला लेते हैं किस रूप में रुद्र भगवान का जब सब देव निवास कर रहे हैं श्री कृष्ण के पूरे शरीर में तो महादेव क्यों पीछे रह जाए अहंकार शिव बुद्धि के के शिव विराजमान तो है, तो है इसलिए अहम को भी जब हम ज्ञान के द्वारा ब्रह्म का रूप देते हैं तो शिवो हम बोलते हैं चिदानंद रूप शिवो हम शिवोह हम, रामो हम कृष्णो हम नहीं बोलते हम लोग शिवो हम क्योंकि अहम के रूप में शिव ही सबके भीतर प्रतिष्ठित हैं तो श्री कृष्ण कहा कोई बात नहीं मैं मेरे मुख में इस पूतना ने स्तन डालकर पैपान कराने की चेष्टा की पर भगवान रुद्र विष कर लेंगे और शंकर जी मानो भगवान के मुख से उस विष का पान करने लगे और भगवान ने क्या किया कि पैपान करते करते पूतना के प्राण का पान करने लगे जीवन लेने आई थी उसी का जीवन भगवान लेने लगे आप उसको बड़ी पीड़ा हुई तो वह चिल्लाने लगी स मुंचालमिति प्रभासन, वो कहती मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो निस्पी माना खिल जी वी कहती है कि मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो सा मुंच सूचाल मिति मुंच माने छोड़ो छोड़ो ऐसा बोलती है भगवान भी छोड़ने वाले नहीं भगवान श्री कृष्ण बोले कि बस सुन ले पूतना वैसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं और पकड़ लू तो बिना गति दिए छोड़ता नहीं हूं मेरी आदत है अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा गति देकर ही छोड़ूंगा और सचमुच पूतना एक संत बता रहे थे ग्रह भी है बालकों को लगता है तो पूतना जब किसी को लगती है तो मंत्र के द्वारा जब झाड़ा जाता है तो पूतना से ही कहते कि बालक को छोड़ मुंच मुंच लेकिन ये भगवान हमारे बड़े विलक्षण है पूतना अभी तक बालकों को लगती थी ये ऐसा विलक्षण बालक है जो पूतना को ही लग गया अब पूतना ही, ही कह रही सा मुंच मुंच मुझे छोड़ो छोड़ो भगवान बोले अब नहीं छोड़ूंगा और सचमुच भगवान ने गति क्या दी ले गति धातृ कृत तत्म कम वरणम रजे भगवान ने उसे माता की गति दी किसी ने भगवान से पूछा कि ये माता की गति देने लायक थी भगवान बोले जिसका पैपान किया वह तो माता ही हो सकती है लेभे गतिम लेमदभागवत कार कहते हैं व्यास भगवान के कम वयालुम शरणम व्रजेम और मानो यही उपदेश सुखदेव जी भी महाराज परीक्षित को देते हैं कैसे दयालु परमात्मा को छोड़कर और किसकी शरण में जाया जाए अजा अब एक बात आप विचार करो इसका नाम है पूतना पूतना रही पूत पूत बनी पूत कियो अब पूत शब्द का अर्थ पवित्र भी है अपूत शब्द का अर्थ पुत्र भी है एक भक्त कवि ने बड़ी सुंदर बात कही कि गति पूतना की लखी मानस में अपने मन में विचार करके देखें आप गति पूतना की लख मानस में बस लोक ने एक ही बात कही कि जब श्री हरि पूत हुए उसके तो पूतना पूतना कैसे रही जब भगवान ही उसके पूत बन गए तो वह पूतना कैसे रही वह तो पुत्र वाली हो ही गई क्योंकि भगवान ही उसके पुत्र बनकर उसे माता की गति देते हैं और जो उसका भयंकर रूप प्रकट हुआ इतना भयंकर रूप प्रकट कि लोग कहते हैं भक्तजन कहते हैं कि जहा पूतना का हाथ गिरा वो हाथरस शहर हो गया जहा अल गिरी वो अलीगढ़ हो गया और यह भी कहते हैं जहा गरल गिरा वो आगरा हो गया ऐसे भक्त लोग बहुत बड़ा चढ़ा कर वर्णन करते हैं पर आप इसको शब्द सा मत लीजिए कि ऐसा ही हुआ होगा आप इससे केवल इतना ही अर्थ लीजिए कि पूतना का बड़ा विशाल रूप प्रकट हुआ और इसका भावात्मक अर्थ यह है कि अविद्या को छोटा मत समझो यह अविद्या बहुत बड़ी है बड़ी शक्ति वाली है कोई भी रूप बदल कर आ सकती है और इस तरह ताड़का का उद्धार राम जी ने किया अपनी लीला में पहली पहली बार और पूतना का उद्धार पहला पहला भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हुआ ताड़का भी अविद्या का रूप और यह पूतना भी अविद्या का रूप पर बाल भगवान ने पूतना को नष्ट कर दिया ब्रजवासी दौड़े जो उसका बड़ा विशाल शरीर गोकुलवासी दौड़े तो देखा क्या कि भगवान तो उसकी छाती पर आराम से बैठे मुस्कुरा रहे हैं नृत्य कर रहे हैं और इसका संकेत क्या कि अविद्या सबकी छाती पर चढ़कर बैठती है पर हमारे भगवान ऐसे हैं जो अविद्या की छाती पर बैठकर मुस्कुराते हैं अविद्या की छाती पर चढ़कर मुस्कुराते हैं अब तो नंद बाबा आए और यह उत्पाद सुना गोपी और ग्वाल दौड़ कर गए तो मरी हुई पूतना को देखकर डर लगे तो कहते हैं कि कुल्हाड़ियों से ग्वालों ने उस पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और गोकुल से दूर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया तो जो धुआं उठा भागवत जी में वर्णन है तो उसका जो धुआं उठा तो गुरु सौरभ उसमें वर्णन आता है कि सुगंधी उठने लगी ऐसी सुगंधी उठती थी धुएं के साथ तो किसी ने कहा कि पूतना से के शरीर से सुगंधि पूतना के शरीर से और सुगंधी तो उत्तर मिला कि यही क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने जिस का पैपा